नमस्कार मैं हूँ सौ आप सुन रहे हैं रेडियो नंबर नाइनटी पॉइंट फोर सुनते हो सुनाते हो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 रेडियो से रिलेटेड और म्यूजिक से रिलेटेड उनका जो है बचपन से नाता है और काफ़ी अच्छी बातें उनसे होगी आज के इस एपिसोड में तो आप सभी की तरफ से रेखा महाजन जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद कैसे हैं आप ठीक हूं सर <laughs> और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोता जो इस वक्त देश विदेश में आपको सुन रहे हैं वो पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो आपकी मीठी आवाज़ आज सुन रहे हैं वो तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में कुछ खास बातें बताएं पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि यह आकर मुझे बहुत ही अच्छा आनंद मिला जी और आपके मधुवन चैनल में आकर भी मुझे बहुत अच्छा आनंद मिला और यह एक अवसर मिला मुझे जी जी जी तो मैं तहदील से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं रेखा महाजन जो कि नासिक से आई हूँ और नासिक में मैंने पंद्रह साल से ऑल इंडिया रेडियो में आरजे का, का काम किया है और मेरा ख़ुद का एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग का स्टूडियो भी है ऑल इंडिया नेटवर्किंग है जो मेरे स्टूडियो से एडिटिंग मिक्सिंग और डबिंग का, का काम करके वो पूरे इंडिया में जाता है मेरा खुद का एक छोटा सा ग्रुप है म्यूजिकल ग्रुप स्वर संगम नाम से अच्छा अच्छा जिस नाम से मैं पूरे महाराष्ट्र में अभी तो मैं सिंगापुर में भी जाके आई अरे वाह सिंगापुर में मुझे इंटरनेशनल ग्लोबल बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड मिला क्या बात है और यूनिवर्सल मल्टी टैलेंट बुक्स ऑफ रिकॉर्ड नाइनटीन नाइनटीन उसमें भी मुझे मल्टी टैलेंट लेडी करके चुना गया और वही कंट्री मिनिस्ट्री ग्लोबल सिंगापुर कंट्री मिनिस्ट्री उनके हाथों से वो अवार्ड सम्मानित किया मुझे बहुत बढ़िया अभी पाँच, पाँच जुलाई को मैंने जो सेंट्रल जेल होते हैं कैदी कैदियों के लिए जी जी जी। तो उस पर भी मैंने एक प्रोग्राम किया म्यूजिकल प्रोग्राम जिस पर फाइव हंड्रेड कैदी बांधव थे मतलब म्यूजिक या संगीत ये ऐसी ऐसी शक, शक्ति है जी जी. कि जिसका आनंद हम उठाते हैं और जो दुखी है उनको भी हम तृप्त करते हैं <laughs> <laughs> सही बात है और इसे गानों के भी बहुत सारे प्रोग्राम मतलब तेईस सालों से मैं गाने के प्रोग्राम भी करती आ रही हूँ <laughs> आज तक मुझे 150 अवार्ड्स मिले हैं म्यूजिकल एवॉर्ड्स सोशल एक्टिविटीज भी मेरी होती है जी. अब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए रेखा महाजन जी मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपके बारे में सुनकर और जैसे संगीत के बारे में आपने कहा कि संगीत तो हर व्यक्ति को प्रिय लगता है बल किसी भी विधा में किसी भी लैंग्वेज में वो संगीत हो हर व्यक्ति को जो है ना कहीं ना कहीं कही आकर्षित तो करता ही है और हम सभी को एक पीस यानी शांति देने का काम भी करता है और आप उससे जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें बातें करके आपसे और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में किसी भी में हम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कहानी होती छोटी सी बात बनती है फिर हम उसमें आते हैं तो मैं चाहूँगा कि संगीत के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ किस तरह से आप इस फील्ड में आए बचपन से मुझे संगीत का बहुत शौक था जी आ, लेकिन खाली मैं गाना गाती थी आ, मतलब क्लासिकल मैंने सीखा नहीं था क्योंकि जो लड़कियों को बाहर भेजना उस परिस्थितियों में अनिवार्य था ओ, ओ, ओ, तो आफ्टर शादी के बाद मैंने म्यूजिक का मतलब क्लासिकल म्यूजिक का मैंने शिक्षा प्राप्त की और संगीत विशारद मैंने शादी के बाद मैंने किया है। <laughs> बहुत <वाद> बढ़िया <laughs> संगीत विशारद होते होते मैंने कुछ कंपटीशन में भाग लेना भी शुरू किया तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन में अवॉर्ड भी मिले मुझे बाद में जिस कंपटीशन में मैं जाती हूँ जहाँ जहाँ जहाँ जा, जाती थी वहाँ पर मैं परीक्षा करके जाने लगी <laughs> मतलब संगीत ये ईश्वर की ऐसी देन है कि परमात्मा परमात्मा के नज़दीक जाने जाने का जो रास्ता है वो है संगीत संगीत ही है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका संगीत के साथ जुड़ाव हुआ और कैसे आपने इन चीज़ों को कम्प्लीट किया और उसके बाद अलग अलग विधाओं में अलग अलग प्रसंगों में आपने अपने आप को साबित भी किया और बाद में फिर आप एज ए जजमेंट करके आप जजिंग करने के लिए भी जाते रहें तो मैं चाहूँगा कि जैसे कई बार हम लोग चीज़ें सीखते हैं समझते हैं तो एक ऐसा मोड आता है जहाँ पर हमें लगता है कि ये चीजें मुझे भी करनी है तो संगीत सीखते सीखते आपको क्या लगा कि कौन कौन सी चीजें और करनी थी आपको <laughs> संगीत यही मेरा शौक है आ, तो संगीत के अलावा मुझे बाकी कुछ नहीं अच्छा अच्छा लगता क्योंकि संगीत ये परिपूर्ण है मेरे ख्याल से संगीत ये परिपूर्ण है आ, क्योंकि संगीत से आनंद मिलता है हुँ, हुँ. संगीत आ, संगीत को एक जोड़ने का आ, प्रयास होता है हुँ, हुँ. और आ, संगीत संगीत ऐसा माध्यम है कि दूसरों को भी आनंद प्राप्त होता है हुँ, हुँ, हुँ. तो संगीत के अलावा आपको और किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है इसका मतलब <laughs> अच्छा आज आपकी हॉबीज क्या क्या है क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है करना खाली म्यूजिक सुनना और गाना <laughs> तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा सुनाइए आप <laughs> मराठी में हिंदी में आ, हिंदी सुनाइए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ हमारे सभी श्रोता ज़्यादातर हिंदी सुनने वाले ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है जागोठ कर देखो जीवन जो तू जागर है सत्यम शिवम सुंदरम आ सत्यम शिवम सुंदरम sundaram aa ah, aa ah, ah, ah, satyam shivam sundaram satyam shivam sundaram sundaram sundaram शिवम सुंदरम क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को लग रहा होगा और भी गाइए <laughs> <laughs> तो चलिए हम लोग गीतों का सिलसिला और भी हम लोग जारी रखेंगे लेकिन अब बातें भी करेंगे उनसे क्योंकि काफ़ी समय के बाद हमारा उनसे मिलना हुआ है और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग कभी कभी जैसे आपने कहा कि परीक्षा के रूप में आप सिंगापुर गए तो भारत में अलग अलग जगह पर जहाँ गए आप इवेंट के बारे में जो बहुत अच्छा इवेंट आपको लगा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आ, सिंगापुर में एक इवेंट हुआ था जिस इवेंट में मैंने गानों का प्रोग्राम भी किया था और अवार्ड के लिए भी मुझे चुना गया था सिंगापुर में अभी दिल्ली में भी मैंने 15 15 अगस्त को दिल्ली दिल्ली में भी राज्य मंत्री जो है केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठौले साहब उनके हाथों से मुझे सम्मानित किया सिंधुताई सबका जो है हाँ हाँ आई ऐसे हाँ हाँ हाँ बोलते हैं हाँ उनको हाँ तो उनके हाथों से भी मुझे कोल्हापुर में स्टार के लिए चुना गया अच्छा अच्छा और प्रकाश आमटे जो बाबा के बेटे हैं है, पुत्र है उनके हाथों से भी अभी गोवा में मुझे सम्मानित किया और जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं संगीत के साथ साथ जैसे आपने जेल के बारे में बताया जेल या सोशल एक्टिविटीज हाँ. में तो सोशल एक्टिविटीज कौन कौन से करते हैं उसके बारे में थोड़ा सोशल एक्टिविटीज मतलब जो ज्येष्ठ नागरिक है नहीं, नहीं। उनके लिए हम प्रोग्राम करते हैं मतलब ज्येष्ठ नागरिक लोग जो है की पेमेंट ये करके प्रोग्राम नहीं सुन सकते है तो उनके लिए हम विनामूल्य प्रोग्राम अच्छा, करते हैं विनामूल्य सेवा देते अच्छा। हैं जेल को जेल के बांधवों को ले लिए दिए सेवा में करते हैं। और अभी भी उनका ये है टारगेट की तीन हजार कैदी बांधव के लिए हम एक सेवा दे हुँ, तो हुँ। उनका ऑर्डर मिला है वो अभी आगे जाने वाली हूँ मैं और जो अपंग पुलिस है अच्छा हाँ, तो तो जागती जागती का दिन दिन जो होता है तो उस दिन हमने पुलिस को चुना और म्यूजिकल प्रोग्राम साथ में उनको अवॉर्ड से भी सम्मानित किया अच्छा और जो ज्येष्ट कलाकार है मतलब जो फोक स्टाइल गाने वाले जो कलाकार है जिनकी आयु है पचास से आगे तो उनको मतलब जब वो रिटायर होते हैं गाने के बाद नहीं, तो नहीं। वो कुछ भी काम करने के लायक नहीं रहते हैं सफल नहीं रहते हैं तो उनके लिए हमने एक पेंशन योजना लागू की है जो अभी जो भारत के प्रधानमंत्री है आपने सुना ही होगा न्यूज़ तो जो कुछ कलाकार है जिसकी आयु पन्ना से ज़्यादा है पचास से ज़्यादा है उसके लिए हमने पेंशन योजना चालू की है इस माध्यम से <laughs> जो आगे कुछ नहीं कर पाते और शरीर भी साथ नहीं देता नहीं है, देता है। तो लिए। उनके लिए ये किया हाँ। है चलिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपका है और मुझे लगता है कि ये काम पहले होना चाहिए लेकिन देरी से हो रहा है अच्छा है <laughs> जब जागा तब सवेरा ऐसा कहा जाता है तो जहाँ से भी शुरू हुआ हुआ तो सही आ, क्योंकि कई बार हम जो कलाकार हैं उनकी तरफ हमारा रुझान कम होता है और इसी तरह दिव्यांग भी होते हैं तो उनके लिए भी हमारा जो है पहले देखने का नजरिया या फिर बहुत कम लोग उनके साथ रहकर काम करते थे सो so अभी जैसे ही ये नई चीजें आ गई उनको एक नाम दिया दिव्यांग करके उससे जो है एक अलग मंत्रालय उनका बना ताकि वो हर तीन महीने में अपने प्रॉब्लम्स लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिल सकते हैं और बातें कर सकते हैं ताकि वो अपने जो भी प्रॉब्लम से सीधे सरकार से सोल्यूशन मांग सकते हैं और उनके लिए वो चीज़ें बनाई है जो कलाकार है जिसकी जिनकी उम्र अभी पचास से आगे है उनको जो छोटा घर है रहता है ना वो घर भी बनाने का ऐसे सोच रहे हैं सरकार अच्छा अच्छा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है और मैं चाहूँगा कि जैसे आप संगीत से जुड़े हुए हैं तो आपका पसंदीदे जो गाना है जैसे क्लासिकल है या फिर फोक है तो आप किस टाइप के गाने बहुत ज्यादा गाते, है? गाते हैं सेमी क्लासिकल से मतलब गजल होती है हाँ, आ, सेमी क्लासिकल चलिए हाँ, हाँ, हाँ, <laughs> तो बहुत ही हाँ, तो अच्छी <laughs> <laughs> बात है और मैं चाहूंगा की एक आध गीत और हमारे श्रोताओं को सुनाई जो दिल के करीब है आपके मराठी में सुना सकते चलिए सुनाई मराठी में जो शहीद हुए जवानों के लिए एक गाना मैं गाना चाहती हूँ कि जिसकी बीवी वो शहीद हुए और उसकी बीवी वो जो उनकी राह देख रही है दीपोली का सर त्यौहार होता है और पंच लेकर वो अपने पति की राह देख रही है और उस बीच में आ, उनको खबर मिलती है कि पति शहीद हुए उस विषय पर एक गाना मैं आपको बताना चाहती हूँ सुनाना चाहती हूँ लोगों को मराठी में ये गाना है नि भाई कतर वे चांद चांदने हसती मी हुर हुरते, मनात मनातुरती दूर गेले पति नि भाई कतर वे पूरा चांदण धरती हसती पति पहता मी भान विसरती नदी समुंदर नकलत एक रूप होती निर वेली मन मंदिरी पूजिन्याना वहीन स सारे प्रीत फुलाना मन मंदिरी मी पूजिन्याना वहीन सीत फुलाना पांच जीव उजड़ ज्योति ओ वी नारती नि भाई कतर वे चांद चांदने हसती मी हुती मनात जुरती दूर गेले पती नि भाई तरवे क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपने भले भाषा न समझा हो लेकिन मंत्र जरूर हुए होंगे <laughs> <laughs> <laughs> भाव स्पष्ट है क्योंकि गीत में भाषा नहीं लेकिन भाव स्पष्ट होते हैं तो वो भाव आपने प्रेजेंट किया तो आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम लोग नासिक से आप बिलोंग करते हैं तो नासिक में टूरिज्म की कौन कौन सी चीजें हैं थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए <laughs> नासिक में सोमेश्वर है पंचवटी है त्रम्बकेश्वर है प्रति बालाजी है सप्तृंगी माता निवासिनी है ऐसे बहुत सारे मतलब पूरा देवस्थान ही है, देवस्थान है।, है में। <laughs> और आ, हिंदी फिल्म निर्माता मतलब आ, चित्रपट चित्रपट सृष्टि चे जनक नहीं, नहीं। दादा साहेब फाड़के जिन्होंने चित्रपट का निर्माण किया है जी, जी, जी, जी। उनकी पावन भूमि है आ, <laughs> नासिक से मुंबई गए वो ना <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया नासिक के बारे में आशा करता बातिक और खास करके प्रभु रामचंद्र का पदस्पर्श भी राम जन्मभूमि मतलब नासिक में हुआ है <laughs> इसीलिए नासिक को बहुत पवित्र माना जाता है <laughs> हर बारह बारह साल में कुम्भ मेला, मेला नासिक में होता है, है।, है। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया नासिक के बारे में आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि नासिक एक स्थान है जो पवित्र स्थान है देवभूमि है जहाँ पर बहुत सारी देवी देवताओं के निवास स्थान मंदिर हैं और साथ ही साथ हर 12 साल में वहाँ पर जो है विशेष जो कुंभ मेला कुंभ है उस कुंभ मेला भी होता रहता है तो मुझे लगता है कुंभ मेला जहाँ पर होता है वहाँ पूरी दुनिया आ जाती है हाँ। <laughs> तो पूरी दुनिया में नासिक शब्द तो फेमस होगा ही और आज भी आप लोगों को नासिक के बारे में पता चला तो ज़रूर आपके अंदर भी एक मन में आकर्षण बन गया होगा कि अरे नासिक में हम भी जाएंगे एक बार <laughs> तो आप सभी का वेलकम है और मुझे लगता है कि हम लोग सीधे रेखा महाजन के पास ही चले जाएँगे <laughs> संगीत का भी आनंद मिलेगा और नासिक के बारे में नासिक घूमने का भी आनंद मिलेगा तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और जैसे आज के हमारे युवा साथी हैं इन सभी के लिए आप एक आ, क्या बताना चाहेंगे कि आज वो जैसे कई बार चीज़ें जो हैं मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भटक रहे हैं या कंफ्यूज हैं लेकिन जैसा भी है उनके लिए एक अभी जो है चैलेंजेस हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हाँ। किसी भी फील्ड में जाते हैं तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में उन्हें किस तरह से अपने मन को कंट्रोल करके अपने करियर को या अपने लाइफ को बनाना है हर बच्चों का एक सपना रहता है कि आगे कुछ बनू मैं लेकिन अभी अगर युवाओं के लिए मैं तो एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हर युवा में या हर व्यक्ति में ऐसे गुण रह, रहते हैं उस गुण को अगर उन्होंने दे, देखा आत्म परीक्षण किया तो कुछ कुछ बन सकते हैं कुछ न कुछ बन सकते हैं जरूरी नहीं कि आप नौकरी या कुछ करें लेकिन मतलब एक आ, व्यक्ति के लिए अगर ये एक व्यक्ति के पास अगर आवाज होगा तो कुछ आरजे बन सकता है एक गायक बन सकता है एक गायिका बन सकती है या कुछ सूत्रा संचालक बन सकता है जो अभी वॉइस डबिंग आर्टिस्ट बन सकता है मतलब वो साइड बाई साइड वो कर सकता कर सकते है।, है।, सकते है मतलब आवाज के माध्यम से वो लोगों तक पहुँचता भी है पैसा भी कमाता है दोनों और खुद को आनंद भी मिलता है <laughs> चलिए आशा करता हूँ हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो रेखा जी ने बताया कि आप अपने आप को बनाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में आप आगे आगे जाना चाहते हैं तो नेचुरली आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी जैसे अभी रेखा जी ने बताया कि आवाज़ के माध्यम से भी आप लोगों से जुड़ सकते हैं अपना नाम भी कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं लेकिन वही है कि इन चीज़ों को करने के लिए भी आपको एक अच्छे टीचर की भी ज़रूरत पड़ती है हाँ। और साथ ही साथ आपकी खुद की मेहनत जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो वो चीज़ें जो है आपके हाथ नहीं आएगी इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है तो मुझे लगता है कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है उसे करना है और आगे बढ़ना है और जाते जाते मैं कहूंगा कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें आप आए हैं ग्लोबल सबमिट जो प्रोग्राम है इसको देखकर या यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको सीखने जैसा है या समझने जैसा आए मैं तो मेरी भाषा में अगर कहा जाए तो आत्मा और परमात्मा मिलन अगर करना है तो यहाँ ज़रूर आए मतलब जो मेडिटेशन करके जो हम सफलता प्राप्त करते हैं क्योंकि संगीत ये विषय विषय ऐसा है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन संगीत के माध्यम से ये होता है इसी मुझे लगता है ये मुझे मिला आ, अगर मेडिटेशन अच्छी तरह से किया हर एक साथी ने तो ये जरूर हो सकता है और जो निसर्ग तो देखा मतलब मैं उनको ये भी नहीं कर बयान भी नहीं कर सकती कि बहुत ही अप्रतिम है मतलब जो हम बोलते हैं कि स्वर्ग क्या है ये मैंने देखा ज्ञान <laughs> सरोवरम में कल गई थी तो वहाँ देखा कि अगर स्वर्ग अगर देखना हो तो यहाँ जरूर आइए वो देखें <laughs> चलिए रेखा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको यहाँ का अनुभव है यहाँ आप जो मेडिटेशन सीख रहे हैं समझ रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है और साथ में यहाँ का जो परिसर है सराउंडिंग है वो एकदम अच्छा है निसर्गमय है और आपको स्वर्ग जैसा फील हो रहा है यहाँ पर तो दूसरों को भी आप आह्वान कर रहे हैं कि आपको अगर स्वर्ग अभी देखना है तो ज़रूर माउंट आबू आइए और इसका अवलोकन कीजिए और इसका आनंद उठाइए तो आप स्वर्ग का फील कर पाएंगे तो चलिए आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए रेखा महाजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मुझे आपने इस यहाँ मंच पर बुलाया इसीलिए आपका भी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया जी जी धन्यवाद धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि आप अपने इस मार्ग में आगे बढ़ें और राजयोग भी करते रहें और लोगों को जोड़ते रहें संगीत के माध्यम से जो सोशल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं जेल के कैदियों को कर रहे हैं दिव्यांग लोगों के लिए फ्री प्रोग्राम आप कर रहे हैं और कलाकारों के लिए भी विशेष रूप से आपने आप काम किया है तो उन सभी का दुआएँ तो आपको मिल ही रहा है और ऐसे ही काम करते रहें सोशल वर्क करते रहें हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको मंगल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 शिव सुंदर शिव सुंदर